नमस्कार आप सभी का स्वागत है संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 आज के शो में हमारे साथ हैं दिनेश चंद योगी आदर्श विद्यापीठ से आइये उनसे बात करते हैं क्योंकि वो एक अच्छे संगीत के टीचर हैं म्यूजिक टीचर हैं और काफी उनका अनुभव है संगीत के क्षेत्र में देश और विदेश में उन्होंने कार्यक्रम किए हुए हैं तो आज के इस शो में हम उनका अनुभव सुनने वाले हैं ताकि संगीत में रुचि रखने वाले आप सभी विद्यार्थियों को कुछ नई चीजें जानने को मिलें तो इसी मकसद को सामने रखते हुए हमने ये कार्यक्रम भी शुरू किया संगीत की दुनिया और आप सभी लोग साढ़े नौ से दस बजे तक संडे का दिन खास रेडियो मधुबन सुनते हैं संगीत सीखने के लिए तो आज के शो में हमारे साथ हैं संगीत के विशेषज्ञ दिनेश चंद योगी आइए उनका स्वागत करते हैं आज के शो में से स्वागत है रेडियो मधुबन के स्टूडियो में नमस्कार दिनेश चंद योगी जी मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने पढ़ाई कहाँ से किया और फिर ये संगीत की पढ़ाई आपने कहाँ की थोड़ा सा हम इतिहास आपका जानना चाहते है संगीत से जुड़ा हुआ संगीत में रुचि तो बचपन से थी लेकिन गाँव में संगीत का अभाव था सिखाने के टीचर नहीं थे तो अलवर में नाइन्थ में एडमिशन हुआ संगीत की रुचि थी और वहाँ पे टेंथ में एक गुरु मिले जिनका नाम माता दीन जी थे उन्होंने मुझे संगीत की थोड़ी मार्गदर्शन दिया और उन्होंने मुझे कला भारती हमारे अलवर में है कला भारती इंस्टीट्यूट है उसमें क्लासिकल फोक राजस्थानी ये सब सिखाते तो वहाँ से मैंने संगीत की स्टार्ट किया वहीं से मैंने संगीत विचार छः साल का जो कोर्स होता है वो किया और वहीं से फिर कलाकारों की जानकारी हुई और प्रोग्राम देने लगे पहले लोकल स्तर के प्रोग्राम थे छोटे मोटे ऐसे डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्रोग्राम थे लेकिन फिर जानकारी हुई तो स्टेट लेवल पर फिर नेशनल लेवल पर और फिर एक उस्ताद जी हैं जयपुर के हमीद जी उनकी तरफ से हम दो बार विदेश भी गए जर्मनी और पेरिस काफी दिन प्रोग्राम दिए हैं और ऐसे बस संगीत में क्षेत्र में धीरे धीरे धीरे बढ़ते रहे और आज जो भी है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूंगा कि दिनेश जी आप संगीत का जो अब बचपन से ही आपको शौक रहा है और स्कूल लेवल में लोकल जब आप कार्यक्रम करते थे तो सबसे पहला एक कार्यक्रम जो लोकल जहाँ आपने प्रोग्राम किया है उसके बारे में बताइए क्योंकि जब कोई ऐसा शुरुआत में जब कार्यक्रम करते हैं कोई पहला प्रोग्राम करते हैं तो उसकी जो कहते हैं कि बच्चा भी अगर पहली बार स्टेज पर जब आता है कुछ गीत गाने के लिए तो उसकी धड़कनें तेज हो जाती है तो आपका क्या एक्सपीरियंस है पहला प्रोग्राम का वो सुनना चाहेंगे फर्स्ट में मैंने प्रोग्राम मेरे गांव में दिया था गांव में एक भजन का प्रोग्राम था तो गांव वालों ने बुलाया कि वो बच्चा भी सीखता है तो फर्स्ट में जब मैं गाने लगा तो पूरा शरीर अंदर से घबराहट हो रही थी और पसीने आ रहे थे सर्दियों के दिन थे फिर भी पसीने आ रहे थे लेकिन कोशिश की और फिर मेरे गुरु थे उन्होंने बोला कि नहीं नहीं अच्छे से गाना है जो भी गाना है चाहे थोड़ा गाना है लेकिन अच्छे से गाना है और फिर मैंने एक भजन सुनाया उस दिन के बाद थोड़ा थोड़ा हिम्मत बढ़ती गई और आगे प्रोग्राम चलते गए तो मैं, मैं सुनना चाहूंगा वो जो पहला भजन आपने गाया था थोड़ा सा सुनाइए पहला भजन सुबह का था प्रभात राग में जग में राम भजे सोई जीता जग में राम भजे सोही जीता राम भजे सोही जीता प्राणी जग में राम भजे सोही जीता जग में राम भजे सोही जीता ये वजन था ये सुबह का प्रभात राग है और प्रोग्राम था तो इसमें पहली बार मैंने गाया तो थोड़ा तो हिम्मत नहीं हुई थी लेकिन धीरे धीरे जब गाने लगा एक तो अच्छा तो तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है की हमारे जो सुनने वाले है उनको पता चला होगा की कि किस तरह से जो पहला हमारा परफॉर्मेंस होता है उसके लिए जो तैयारी होती है वो जो धड़कने तेज हो जाती है वो धीरे धीरे फिर आप अच्छी तरह से पकड़ में आ जाते हैं और समझ लेते हैं कि मुझे गाना है और अच्छी तरह से गाना है अपने मन से तैयार हो जाते हैं तो धीरे धीरे वो झिझक कम हो जाती है और जैसे दिनेश चंद योगी जी का भी अनुभव रहा है कि पहला वो उत्तर का जो वजन है उन्होंने जब गाया तो पहले अंतरे में दिक्कतें आई दूसरे अंतरे में थोड़ा थोड़ा तीसरे अंतरे में ठीक गाया और उसके बाद तीसरा प्रोग्राम जब उनका हुआ तो उस समय वो बेचिज पब्लिक के सामने जो आने का एक वो रहता है डर वो उनका डर जो है वो निकल जाता है पहली बार जब भी हम लो लोगों के बीच में आते हैं क्योंकि जब भी हम लोग प्रयास करते या प्रैक्टिस करते कुछ सीखते हैं तो अकेले होते हैं और वो अकेले पंथ से जब हम लोग बाहर आके लोगों के बीच में आ जाते हैं एकदम से पूरा मॉप देखते हैं तो ये थोड़ा दिक्कत वाली बात हो जाती है कि इतने लोग हैं मेरे सामने क्या करो क्या करो वो बातें होती हैं लेकिन जब आप लोग उस चीज़ को समझ लेते हैं स्टेज फेयर आपका निकल जाता है तो फिर आप बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्मेंस करते हैं जैसे दिनेश चंद जी ने अपने एक्सपीरियंस में बताया कि तीन तीसरी बार जब उन्होंने स्टेज पे परफॉर्म किया तो बहुत ही अच्छी तरह से किया है तो चलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूँगा कि संगीत में जो आपने सीखने की शुरुआत की तो कौन कौन सी चीज़ें आपने शुरुआत में सीखना शुरू किया किस तरह का आपने तैयारी किया कैसे रियाज करते थे और संगीत में जैसे गाना हुआ बजाना हुआ जिसमें हारमोनियम आता है या तबला आता है तो इसमें से इंस्ट्रूमेंट कौन से आप बजाते थे पहले वो थोड़ा सा बताइए सबसे पहले तो मेरा मैन तो सिंगिंग है और मैं हारमोनियम ही बजाता हूँ अब स्कूल में लगने से बाद तो थोड़े थोड़े इंस्ट्रूमेंट सब हैं पर मैन मेरा हारमोनियम है नाइन्थ में एडमिशन हुआ था टेंथ में कला भारती में हुआ तो वहाँ पर जब क्लासिकल सिखाते थे तो फर्स्ट साल तो मेरे समझ में कम आता था क्योंकि सरगम थी आरो वो बोले नहीं जाते थे न गाए जाते थे इतने लेकिन धीरे धीरे जब रियाज किया रूम लेके मैं रहता था किराए पे तो एक अलग ही रूम था छत पे और सुबह सुबह पाँच छः बजे मैं घंटे भर डेढ़ घंटे स्कूल से जाने से पहले थोड़ी तैयारी करता था हमारे मकान मालिक भी कई बार कहते थे क्या ये करते रहते हैं लेकिन धीरे धीरे फिर गुरु के पास भी जाते थे गुरुजी भी हमको शाम को 10-15 मिनट कुछ उसके बारे में बताते हैं कि ऐसे रियाज करना चाहिए ऐसे स्वरों को तो आपके बोल गाना चाहिए और फिर धीरे धीरे सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आए तो जो राग थे वो समझ में आने लगे कि ये रागों से ये होता है इस राग पे ये गीत होता है इस राग पे ये गीत होता है और फिर कुछ याद भी करना होता है तो धीरे धीरे सिक्स ईयर तक जो बी की मैंने संगीत विचार से आज तो थोड़ा अनुभव हो ही गया है बच्चों को भी सिखाते ही हैं अच्छा सबसे पहले जो आप सब सीखने के बाद आपका पूरा संगीत की जो शिक्षा है वो पूरी होने के बाद जब आपने एक कोई स्टेज प्रोग्राम किया हो भारत में तो उसके बारे में बताइए कहाँ किया था और किस तरह का वो सीक्वेंस था किस तरह का प्रोग्राम था और आपने उसमें किस तरह से काम किया विशाद करने से बीच में भी मैंने प्रोग्राम किए थे थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में था तो आर राजस्थान गवर्नमेंट के अपने जैसलमेर में मरू फेस्टिवल होता है का निर्मी वो होता है तो एक फेस्टिवल मरु फेस्टिवल जैसलमेर में गया था तो वहाँ पूनम स्टेडियम है उसमें बहुत बड़ा पब्लिक भी आती है बाहर के अच्छे अच्छे लोग आते हैं तो वहाँ पहली बार मैंने बहुत बड़ा प्रोग्राम स्टेज पर दिया था तो लाखों में पब्लिक थी और स्टेज पे और मेरे एक दोस्त हैं बनी सिंह प्रजापत वो डांस करते हैं तो उनके साथ में सिंगिंग पे था तो उन्होंने डांस किया मैंने सिंगिंग की तो पब्लिक इतनी ज्यादा पब्लिक पहली बार मैंने गाया पर कोई झिझक नहीं थी आराम से मैंने गाया और सभी वहाँ कर रहे थे कि बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम है उसके बाद तो फिर कंटिन्यू जहाँ भी मौका लगता आर टी में बहुत प्रोग्राम बजाये यूपी एम दिल्ली जहाँ भी मौका लगता था और रामपुर बरेली के पास है वहाँ भी आकाशवाणी में जब भी मैं जाता था तो वो हमेशा मेरी रिकॉर्डिंग करते थे कि प्रोग्राम से पहले आपकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे और फिर आप प्रोग्राम देंगे तो वहाँ भी अच्छे जानकार थे और इसी बस धीरे धीरे आज अब स्कूल में है तो बच्चों को थोड़ा सिखा रहे हैं हमारे कुछ बच्चे हैं जो अच्छा गाते भी हैं अच्छा बजाते भी हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया एंड मुझे लगता है कि धीरे धीरे जब हम लोग इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो हर चीज का अनुभव होने लगता है और एक बार व्यक्ति के जीवन में अनुभव आ जाता है तो वो हर चीज बहुत ही सुंदर ढंग से बहुत ही परफेक्ट अच्छी तरह से करने लगता है तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं सर के कुछ विद्यार्थी हैं उनसे भी हम लोग बात करेंगे उनकी भी कुछ गीतों को सुनेंगे जो अभी सीख रहे हैं सर से लेकिन ब्रेक के बाद आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबान 90.4 एफएम पर संगीत की दुनिया जी हां सुनते रहो मस्कराते रहो सभी का फिर से एक बार स्वागत है ब्रेक के बाद संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में और हम पहुँचे हैं आदर्श विद्यापीठ में जहाँ पर दिनेश चंद योगी जी हैं जो संगीत के टीचर हैं और उनके साथ कुछ उनके विद्यार्थी भी हैं उनसे भी हम लोग बात करेंगे किस तरह से वो संगीत सीख रहे हैं और कैसा फील करते हैं तो आइए हमारे साथ एक विद्यार्थी है आपका नाम विशाल देवल विशाल देवल जी कैसे है आप मैं ठीक हूँ आप कौन से क्लास में पढ़ते मैं पढ़ता हूँ फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है साइंस और संगीत कब से सीख रहे हैं? मैं संगीत दो साल से सीख रहा हूं। दो साल में आपने क्या सीखा मैं सिर्फ गाना सीखता हूं और बजाना मैं कभी कभार हारमोनियम बजा लेता हूं। विशाल देवल मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा हमारे जो सुनने वाले हैं उन सभी को बहुत ही सुंदर गीत अपने हिसाब से सुनाइए। देश बहुत ही प्यारा देश हमारा देश हमारा हमें बहुत ही प्यारा आ चमक रहा सदियों से जैसे चमक रहा सदियों से जैसे बन करिय शमारा देश, मारा, देश मारा हमें बहुत ही प्यारा बहुत ही अच्छा आपने सुनाया और मुझे लगता है कि हमारे सुनने वालों को भी बड़ा अच्छा लग रहा है आपका आवाज़ तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि एक और विद्यार्थी हमारे साथ है यशपाल सोनी तो आइए उनसे बात करते हैं कि संगीत के बारे में उन्होंने किस तरह की बातें सीखी है और कितना समय प्रैक्टिस करते हैं वो जानना चाहेंगे यशपाल yes, सोनी so nice. जी मैं कक्षा दूसरे से मैं संगीत की प्रैक्टिस कर रहा हूं उसी के साथ में गाने के साथ में रियाज करता था और धीरे धीरे मैं हारमोनीम सीखा और उसी के साथ में मैं रियाज करता था हारमोनियम के साथ में और धीरे धीरे मुझे ताल के बारे में पता चला फिर मैंने हमारे दिनेश योगी सर से रागों के बारे में पता लगाया और मैंने अभी तक पांच राग सीखे हैं तो आपका पसंदीदा राग है उसको सुनाई जी मुझे सबसे ज्यादा पसंद यमन राग है और उसको मैं सुनाना चाहूँगा आली सखियारी अली पियाबिन आली पिया बिन सखी कलन परत मोहे जग पर एरी आली पिया बिन सखी जब से पिया परदेश जवान किनो जब से पिया जवान रतिया कटत मोरी तारे गिन गिन एरी आली पिया बिन बहुत ही अच्छा लग रहा था यशपाल जी और जो पांच राग है उसमें से यमन आपने अभी सुनाया दूसरे जो राग है उसका थोड़ा थोड़ा झलक और उनके नाम थोड़ा सा बताए जी दूसरा राग है केदार और तीसरा बागेश्वरी चौथा जौनपुरी और पांचा भूपाली तू मैं केदार सुनाना चाहूंगा सोच समझ मन मीत सोच समझ समीत पीहर व सदगुरु नाम सदा सुमिरन सोच समझ मन मीत पिहर अब राग बागेश्री कौन करत तोरी बिनती पिहरवा कौन करत तोरी बिनती पिहरवा मानो न मानो हमरी बात कौन करत तोरी बिनती पिहरवा अब राग जौनपुरी परिए पायन वे सजनी परिए पायन वे सजनी जो ना माने गुणियन कि सीख परिए पायन वे सजनी पायन सजनी आ, बहुत बहुत धन्यवाद यशपाल सोनी जी आपने बहुत ही अच्छी तरह से पांच राग के बारे में सुनाया और थोड़ा थोड़ा उसका झलक भी सुनाया और मुझे लगता है कि हमारे जो विद्यार्थी हैं जो संगीत में रुचि रखते हैं संगीत सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत सारी बातें आज सीखने को मिलेगा क्योंकि हमारे साथ है दिनेश चंद योगी म्यूजिक टीचर और उनके विद्यार्थी जिनको हम अभी सुन रहे हैं तो आइए अभी हमारे साथ हैप्पी पंचोली हैं, तबला बजाते हैं गीत नहीं गाएंगे लेकिन तबला के बारे में जरूर बताएंगे कि तबला किस तरह से उन्होंने सीखा है और कौन कौन से ताल वो बजाते हैं, उसके बारे में बताएंगे तो आइए सुनते हैं हैप्पी से जी मैं हेप्पी पंचोली कक्षा दसवीं का छात्र मैं ये बजाना आठवीं सीख रहा हूँ और मैं सुबह इसका रोज एक घंटा रियाज भी करता हूँ और मेरे जो म्यूजिक टीचर हैं उन्होंने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया इसको सिखाने में और मैं बहुत सारी राग जानता हूँ जिसके अंदर कैरवा दादरा तीन ताल एक ताल और उनको मैं बजाता भी हूँ और मेरे को अच्छा लगता है बजाना और तीन ताल में धा दिन धिंदा धा दिन धिंदा ता तीन तिन धा दिन धिंदा इस प्रकार बजता है कैरवा धागे न धिधन ऐसे बसता है और इसी प्रकार अन्य अन्य ताल भी बजते हैं और मेरे को ढोलक और कोंगो बजाना भी अच्छा लगता है बहुत ही अच्छा लगा हैप्पी आपसे सुनके कि किस तरह से आप तबला सीखने का प्रैक्टिस करते हैं और रोज़ सवेरे एक घंटा प्रैक्टिस करते हैं और दो साल से आप इस तबले को सीख रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं दिनेश चंद योगी जी से पूछना चाहूँगा कि आज के इस समय में अगर बच्चे संगीत को सीखना चाहते हैं तो बहुत जल्दी किस तरह से सीख पाएंगे उसके लिए क्या करना चाहिए किस तरह का प्रैक्टिस और किस तरह का टाइम टेबल उनके पास हो तो वो स्कूल और संगीत दोनों चीजें कैसे सीखेंगे संगीत सीखने के लिए रियाज तो जरूरी है वो कहते हैं गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है लेकिन कुछ विद्यार्थी हैं जो गाँव में रहते हैं जो हमको सुन रहे हैं अगर उनको हारमोनीय सीखना है या तबला सीखना है तो हारमोनियम में सबसे पहले अलंकारों की प्रैक्टिस करें सारे गा मा पा जो इनको पहले धीरे धीरे बजाएं और गाके बजाएं बजाय सा धीरे धीरे इनको बजाएंगे तो अभ्यास होगा स्वरों का कि सा साधर है रे गा की धर है माँ की दर है पा किधर है इसके बाद इसका डबल दूसरा अलंकार आता है सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नि सा इसकी प्रैक्टिस करे फिर थर्ड अलंकार सारे गा रे गा मा गा मा पा मा पा धा इन पांच ऐसे ही पांच अलंकार है इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अनुभव होने लग जाएगा कि मैं कोई गीत गीत रहा हूं, तो वो गीत कहां से बजना स्टार्ट होगा और ऐसे तबले में है, तबले में हम एक से आठ तक गिनती बोलते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ऐसे ता, ताल है कैरवा ताल वो आठ मात्रा की होती है तो हम हाथों से उसको बजा सकते हैं धा गे नी ना का दिन धा और दिन इनमें हम दोनों हाथों का प्रयोग करेंगे और बाकी एक हाथ से जो तबला छोटा रहता है उसको बजाएंगे तो धा गे ना, ना दिन, और दिन इन पे दोनों हाथों का और बाकी की छह मात्रा एक हाथ से तो इस चीज की प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे तो आपको कैरवा ताला आएगी और कैरवा के बाद फिर धीरे धीरे और भी ताले बच्चों को हम सिखाते हैं तो दागे ना दिन बोलने में दिक्कत भी आती है याद करने में दिक्कत आती है लेकिन गिनती एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ तो इससे बच्चे थोड़ा जल्दी कैच कर लेते हैं और उसको समझने में उनको दिक्कत नहीं होती तो ऐसे अगर आप कोशिश करेंगे वो कहते हैं की रियाज करोगे तो राज करोगे संगीत एक ऐसी चीज है रियाज करोगे तो राज करोगे बैठे बैठे खाज करोगे तो मैं तो यही गुजारिश करूंगा सभी जो विद्यार्थी सुन रहे हैं कि किसी भी चीज को सीखना है तो एक लक्ष्य हो और थोड़ी मेहनत करें तो हर चीज संभव है सीखना और कोई भी आपको मेरी आवश्यकता हो कुछ पूछना हो तो कभी भी आप पूछ सकते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया सर और मैं चाहूंगा कि आपका विदेश यात्रा संगीत के साथ जुड़ने के बाद तो वहां पर किस तरह का आपने प्रोग्राम किया है थोड़ा सा विदेश यात्रा के बारे में जरूर बताए सबसे पहले हमारा पंद्रह दिन का टूर था पेरिस तो मैं इंग्लिश थोड़ी नहीं जानते थे गाँव में है तो इंग्लिश का थोड़ा वीक रहता है और वहाँ टोटल इंग्लिश बोलते हैं फ्रांस बोलते हैं तो हमारे जो उसद जी थे वो हमको ले गए थे और वो सब भाषाओं का ज्ञान रखते थे तो हम वहाँ प्रोग्राम में गए तो वो पहले ही उस सॉन्ग के बारे में उस डांस के बारे में उनको ट्रांसलेट करके बताते थे कि ये सॉन्ग आ रहे हैं इसमें यह डांस हो और फिर हम परफॉर्मेंस हिन्दी में करते थे ना कि इंग्लिश में करते थे हम परफॉर्मेंस हिंदी में करते थे और वो उनको बताते थे ऐसे एक साइकिल साइकिल रिम रिम का डांस है है तो वो बताते कि इस की रिम है, इसको बॉडी पर जगह जगह घुमाएंगे और इसके साथ ये राजस्थानी सॉन्ग गाएंगे तो ये देखिए तो जो बाहर के टूरिस्ट थे वो उसको देख के और बजाते थे और इससे हमको लगता कि हमारा डांस अच्छा लग रहा है गाना अच्छा पसंद आ रहा है इनको तो वहाँ पंद्रह दिन रहे पंद्रह दिन में बहुत अच्छा लगा कुछ याद आती है लेकिन पंद्रह दिन पहली बार गए थे तो थोड़ा इंडिया की याद आती घर की याद आती थी कहाँ पे आ गए जाना होगा कि नहीं लेकिन धीरे धीरे फिर उनसे मन लगा तो फिर दो बार हम गए हैं तो बहुत ही अच्छा लगा और वहाँ से लोगों से जानकारी भी हुई है और फिर अब थोड़े थोड़े इंग्लिश का अनुभव भी हुआ तो यह विदेश का थोड़ा सा तो वहाँ पर जो राजस्थानी गीत आपने गाया था उसका एक मुखड़ा और अंतरा जरूर सुना वो राजस्थान की हमारी लोकल भाषा में है अलवर की भाषा में तो आप अगर समझ सकते हैं तो मैं आपको सुनाऊंगा तेरे काय होगो मेरी फूल जड़ी अरे नीमड़ी के नीचे कन्या एक खड़ी रे तेरे काय होगो मेरी फूल जड़ी नीमड़ी के नीचे कन्या एक खड़ी तेरा मन में आवे तो गोरी मोबायल मंगवाही दूं तेरा मन में आवे तो गोरी मोबायल मंगवाही दू अरे पिलंग पे पड़ी पड़ी यानी के नीचे कहीं एक खड़ी ऐसे सॉन्ग थे हमारे जो लोकल अलवर भाषा में है वो सॉन्ग हम थे अच्छा अच्छा <laughs> हाँ एक हमारे भरतरी बाबा का है जो हमारे अलवर के लोक देवता है प्रसिद्ध है उन्हीं के नाम से अलवर अच्छा प्रसिद्ध है तो उसके ऊपर भी एक सॉन्ग था वो हम जहाँ भी जाते हैं उस सॉन्ग को जरूर गाते हैं तो वो सॉन्ग है हरि भजन सत्संग कीर्तन होरी छे एंड बाबा भरत को अस्तान एंड होरी एंड बाबा भरत को अस्तान एंड होरी से अलवर की सड़कारे माड़े रिपटन भोरी छे अलवर की सड़ कार रिपटन भोरी छिया वो कैया भरतरी रे बाबा बिरखा जोर देरी छे रे कैया भरतरी बाबा बिरखा जोर देरी छे ये सॉन्ग थे जो गाते भी है और आरटीडीसी के जो भी प्रोग्राम होते हैं उनमें जरूर हम राजस्थान के लगभग सभी जिलों में मैं गया हूँ बीकानेर पाली मारवाड़ फेस्टिवल जैसलमेर जोधपुर जयपुर टोंक बूंदी सब जगह लगभग दशहरा में सब जगह प्रोग्राम दिए बाहर भी एम यूपी इधर पूना बॉम्बे देखा है बॉम्बे में भी यही गाते हैं जहाँ भी हम जाते हैं प्रोग्राम हमारा फिक्स होता है और यही सॉन्ग हमारे राजस्थानी फोक म्यूजनिक कहते हैं और वही हम गाते थे बाहर भी जाके लेकिन जब कहीं समझ नहीं पाते तो उसका ट्रांसलेशन करते हैं कि भाई ये चीज़ ये है और इसको ये प्रस्तुत कर रहे हैं तो आप इसको वो फिर समझ जाते हैं। बहुत ही अच्छा लगा दिनेश चंद योगी जी और मुझे लगता है कि हमारे सुनने वालों को भी काफी कुछ आज सीखने को मिला है जैसे कि देश राजस्थान अलवर की जो भूमि है वहां पर इन्होंने पला पड़ा और संगीत को वहीं से सीखा और एक बहुत अच्छी बात मुझे ये लगा कि अलवर जैसे राजस्थानी जो गीत है उसको भी विदेश में जा गाया ये बड़ी खूबसूरती है और लोग इन चीजों को भी समझते हैं वहाँ पर बस संगीत में जो भाव होते हैं जो प्रेम बड़ा होता है लोगों को चाहिए क्या प्रेम और भावी तो चाहिए बल भाषा या प्रांत किसी भी तरह का हो जहाँ प्यार और भाव है लोग उसको चाहते हैं और उसको सराहते हैं तो आप भी संगीत की जगत में अगर, अगर अपना नाम करना चाहते हैं तो उतने ही प्रेम से पूरे भाव से गा दीजिए आपको भी सुनेंगे लोग और आपका भी वाह वाह होगा हमारी कामना है कि आप संगीत की दुनिया में अपना नाम रोशन करें अच्छी तरह से अपना जीवन बिताए आपको लोग सुनते रहें, सुनते रहें, यही हमारी शुभकामना है हाँ लेकिन कहीं संगीत सीखने में कोई दिक्कत आ रही है तो जरूर हमारे साथ जो दिग्गज आते हैं इस कार्यक्रम में देवेंद्र जी को सुनते हैं आज हमने दिनेश चंद योगी जी को सुना इन सभी से आप डायरेक्टली भी बात कर सकते है मैं चाहूंगा की दिनेश चंद जी अपना नंबर दे ताकि हमारे जो विद्यार्थी मित्र है जो संगीत सीखना चाहते है या उनको कई दिक्कत हो तो आपसे वो वार्तालाप कर सके इसलिए आप अपना नंबर जरूर सुनाए मेरे नंबर है नाइन एट टू एट वन एट फाइव वन सेवन फाइव दोबारा सुने नाइन एट टू एट वन एट फाइव वन सेवन फाइव ये दिनेश चंद योगी जी का नंबर है आप इनसे भी कॉल करके बात कर सकते हैं अगर संगीत के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो जरूर फोन कर सकते हैं और फोन नहीं करेंगे तो कोई बात में अगर एसएमएस करना चाहते हैं तो एसएमएस भी कर सकते हैं और स्टूडियो नंबर पे अगर एसएमएस करना चाहते हैं तो अपना रेडियो मधुबन स्टूडियो का नंबर है चौरानबे जी हाँ नाइन 15. इस पे आप मैसेज कर सकते हैं ताकि हम अगले एपिसोड में आपके प्रश्नों को दिनेश चंद योगी जी के साथ शेयर कर सके तो चलिए आप सभी संगीत में माहिर बने आगे से आगे बढ़ते जाए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और दिनेश चंद योगी जी को और हमारे विद्यार्थी मित्र विशाल देवल यशपाल सोनी हैप्पी पंचोली को दीजिए इजाजत आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो एम सुनते रहो मस्कर मरना यहा इसके सिवा जाना कहा जी चाहे जब भी आवाज दो हम हैं यहाँ हम थे यहाँ अपने ये दो नो जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ ये मेरे गीत जीवन संगीत फिर भी कोई धोरा आएगा ये मेरे गीत जीवन संगीत